कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्म का आदर्श अतः एकमात्र उपाय है समस्त कर्म फलों का त्याग कर अनासक्त हो जाना यह जान लो कि न तो यह संसार हम हैं और न हम यह संसार न हम यह शरीर हैं और न वास्तव में हम कोई कर्म ही करते हैं हम हैं आत्मा हम अनंत काल से विश्राम और शांति का आनंद भोग रहे हैं हम क्यों किसी के बंधन में पड़े यह कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहें परंतु ऐसा हो किस तरह बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रत्येक सत्कार्य हमारे पैरों में और एक बेड़ी डालने के बदले पहले की ही एक बेड़ी तोड़ देता है बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जाएगा वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जाएगा जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते पर हो सकता है यह सब आप लोगों को केवल एक अस्वाभाविक और कोरी दार्शनिक बात ही जान पड़े जो कार्य में परिणत नहीं की जा सकती मैंने भगवत गीता के विरोध में अनेक युक्तियां पढ़ी है और कई लोगों का यह सिद्धांत है कि बिना किसी हेतु के हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते उन्होंने शायद मतान्धता से रहित कोई निस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं है इसीलिए वे ऐसा कहा करते हैं। अंत में में संक्षेप मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं जिन्होंने सचमुच कर्म योग की शिक्षाओं पर प्रत्यक्ष में अमल किया वे कर्मयोगी थे बुद्ध देव एकमात्र वे ही इन सब बातों को संपूर्ण रूप से अमल मिला सके थे भगवान बुद्ध को छोड़कर संसार के अन्य सभी महापुरुषों की निस्वार्थ कर्म प्रवृत्ति के पीछे कोई न कोई बाह्य उद्देश्य अवश्य था एक उन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुष दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं एक तो वे जो अपने को संसार से अवतीर्ण भगवान का अवतार कहते थे और दूसरे वे जो अपने को केवल ईश्वर का दूत मानते थे ये दोनों अपने कार्यों के प्रेरणा शक्ति बाहर से लेते थे बहिर्जगत से ही पुरस्कार की आशा करते थे चाहे उनकी भाषा कितनी भी आध्यात्मिकतापूर्ण क्यों न रही हो परंतु एकमात्र बुद्ध ही ऐसे महापुरुष थे जो कहते थे मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मत मतान्तरों को जानने की परवाह नहीं करता आत्मा के बारे में विभिन्न सुख मतों पर बहस करने से क्या लाभ भला करो और भले बनो बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो कुछ सत्य है उसकी ओर ले जाएगा उनके कार्यो के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का भी न था उनके अपेक्षा अधिक कार्य भला किस व्यक्ति ने किया है इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ जो सबसे ऊपर इतना ऊंचा उठ गया हो सारी मानव जाति ने ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया है उतना उन्नत दर्शन इतनी अद्भुत सहानुभूति सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इन महान दार्शनिक ने इत, इन महान दार्शनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी गहरी सहानुभूति थी और फिर भी वे के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं कर गए वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी हैं पूर्ण रूपेण हेतु हितुशून्य होकर उन्हीं ने काम किया है और मानव जाति का इतिहास यह दिखाता है कि सारे संसार में उनके सदृश श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा नहीं हुआ उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती हृदय तथा मस्तिष्क के, के पूर्ण सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं आत्मशक्ति का जितना विकास उनमें हुआ उतना और किसी में नहीं हुआ संसार में वे ही सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं उन्हीं ने सर्वप्रथम साहसपूर्वक कहा था केवल कुछ प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में कोई बात लिखी है इसलिए उस पर विश्वास मत कर लो उस बात को इसलिए भी न मान लो कि उस पर तुम्हारा जाति विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है वरन तुम स्वयं उस पर विचार करो और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा तथा दूसरों का भी कल्याण होगा तभी उस पर विश्वास करो उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भी उसी के अनुसार चलने में सहायता पहुंचाओ केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम प्रकार से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थ जिसे न तो धन की लालसा है न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की ही मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी कार्यशक्ति प्रकट होगी जो संसार की स्थिति को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है वस्तुता ऐसा ही व्यक्ति कर्म योग के चरम आदर्श का एक ज्वलंत उदाहरण है